92.7 पर आप सुन रहे हैं यादों का बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन दोस्तों हमारी आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर सिक्स नंबर डायल करके सुन सकते हैं 5056677 छठ 5056677 दोस्तों जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने जी हाँ मुंबई दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट टू दोस्तों इस कहानी के पहले हिस्से में मैंने आपको सुनाया कि भोलू जो कि रेलवे खलासी है उसकी पोस्टिंग एक ऐसे स्टेशन पे हो गई थी जहां पानी भी नहीं था पानी की तलाश में वो सामने एक दुर्ग की तरफ गया जहां उसको कजरी मिली और एक कुआं भी मिला फिर भोलू के पैर में मोच आने की वजह से कजरी ने भोलू की मदद की और उसके स्टेशन तक अपने सर पे पानी के मटके रख के ले गई अब आगे किसी की सीरत अच्छी अच्छी हो तो सूरत और अच्छी लगने लगती है। कजरी खाली मटके अपने सर पे रख के वापस पटरियों के पार चली गई और भोलू उसको दूर तक जाते हुए देखता रहा मीलों खाली मट जमीन पे धूल भरी हवाओं के गोबार में लाल रंग का साया थोड़ी देर में एक बिंदु जितना छोटा दिखने लगा था गर्म हवाओं से उठी तरंगों में कजरी उसको झिलमिलाती हुई दिखी कजरी कौन है क्या है कुछ भी तो नहीं जान पाया था भोलू पर जो भी है, है भगवान की खूबसूरत कल्पना अजनबी होने के बावजूद भी कजरी का इस तरह मदद करना बहुत अच्छा लगा था भोलू को वरना आज के मतलबी जमाने में बिना किसी लालच के कौन इतना करता है अपने सर पे पानी के मटके रख के इतनी दूर तक कौन आता है पर कजरी आई थी कजरी की आवाज को चुड़ैल की आवाज समझ बैठे भोलू के लिए अब वो ऐसी अजनबी लड़की थी जो भेड़ें चराती अकेले गीत गाती थी उस रात भोलू को अच्छे से नींद नहीं आई आंखें मूंदने पर उसको कजरी का चेहरा दिखता वो जिसकी ठोड़ी के नीचे छोटे छोटे चार पांच काले बिंदुओं की सजावट थी अपने स्कूल के बस्ते से जिसमें किताबों की जगह सुपर कमांडो ध्रुव नागराज की कुछ कॉमिक्स मोहम्मद रफी किशोर कुमार मुकेश के नगमो वाली किताबें थीं जिसको उसने नगर स्टेशन से खरीदा था भोलू ने किशोर कुमार के रोमांटिक गीतों वाली किताब निकाल ली रिमझिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन फिर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और फिर ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा भोलू किशोर कुमार के रोमांटिक नगमे एक के बाद एक गाता रहा रोज मुकेश के नगमे गुनगुनाने वाले भोलू ने आज मुकेश के गम भरे नगमे टाइटल वाली किताब को तो बस्ते से निकाला ही नहीं काफी देर करवटे बदलते रहने के बाद भोलू को देर से ही नींद आई सुबह जब ट्रेन का हॉर्न कानों में शोर मचाने लगा तो भोलू की नींद टूटी दिन काफी चढ़ाया था भोलू ने लुप लुप होती अपनी डिजिटल वाली प्लास्टिक की घड़ी में देखा तो साढ़े दस बजा रही थी वो झट से उठ के बाहर आया और देखा तो बीकानेर से आने वाली मालगाड़ी थी जिसे वो पानी लिया करता था भोलू बोलू पानी नहीं चाहिए क्या रेल के इंजन से झांक रहे असिस्टेंट ड्राइवर ने भोलू को देख के कहा चाहिए चाहिए अभी आए ड्राइवर अपनी आंखें मलता हुआ अंदर से खाली कैन उठा लाया और बड़ी वाली नीली टंकी को सरका के में पानी की दहाड़ डालने से पहले हेल्पर ने भोलू को डांट लगाई भोलू ने झांक के देखा तो एक इंच पानी से भरी टंकी में अठन्नी जितना गोल शीशे का एक टुकड़ा पड़ा था उसको याद आया कि ऐसे ही गोल गोल शीशे के टुकड़े तो कजरी की चुनरी में टंके थे पानी गिरते वक्त गिर गया होगा शायद झुक के उसने टुकड़ा पानी से निकाला शीशे के उस टुकड़े को अपनी गद्दी पर रख के उसने झांका तो भोलू को अपनी एक आंख दिखाई दी कजरी की आंखें तो इससे भी बड़ी है ये सोचते ही शीशे में झांक रहे भोलू की आंखें मुस्कुरा दी 92.7 बिग एफ़एम पर आप सुन रहे हैं यादों का बॉक्स विद नीलेश सीजन दोस्तों, रेडियो के अलावा, आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डायल करके सुन सकते हैं पांच सौ पांच छठ सतर फाइव जीरो फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट टू इस कहानी में अब तक आपने सुना पहली ही मुलाकात में कजरी भोलू की आंखों में बस गई थी रात भर सो नहीं पाया था वो देर रात तक रोमांटिक गीत गुनगुनाता रहा सुबह मालगाड़ी की सीटी से नींद खुली ये वही मालगाड़ी थी जिससे वो पानी लिया करता था अब आगे पानी भरने के बाद मालगाड़ी का चार पांच लोगों का स्टाफ भोलू के स्टेशन की पत्थर वाली बेंच पे बैठ गया भोलू फट से अपने केरोसिन वाले स्टोव पर चाय बना लाया था ड्राइवर साहब भोलू की इलायची वाली चाय जरूर पीते थे बीकानेर से खरीदी नमकीन और मठियां ने साथ में खाई बची हुई नमकीन और एक पेठे का डब्बा ड्राइवर साहब ने भोलू को दे दिया स्टाफ स्टाफ का इतना तो ख्याल रखता ही है भोलू अगले महीने बोर्ड की मीटिंग है आ, मैंने सिफारिश कर दी तेरी जल्दी तुझे यहाँ की ड्यूटी से निजात मिल जाएगी मुझे लगता है ड्राइवर साहब ने कहा तो यहाँ की ड्यूटी छोड़ने के लिए कई अर्जियां दे चुका भोलू पता नहीं क्यों खुश नहीं हुआ थोड़ी देर बैठ के ड्राइवर ने चलने को कहा तो भोलू ने उस मालगाड़ी के हेल्पर को कुछ पैसे और एक लिस्ट थमा दी जिसमें साबुन शैंपू, चाय पत्ती और छोटे मोटे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान लिखे थे परसों जब यह मालगाड़ी वापस आएगी तो कोई न कोई भोलू का यह सामान ले आएगा अलग थलग पड़े रेलवे के कर्मचारी एक दूसरे की मजबूरियां समझते थे हरी झंडी हिलाती हुई मालगाड़ी चली गई पानी इतना था कि नहाने धोने के बावजूद भी तीन दिन तो कट ही जाएंगे ग्यारह बजने तक धूप कितनी तेज हो गई थी भोलू ने हथेलियों की दूरबीन आंखों पर लगा के एक बार दुर्ग को देखा थोड़ी देर देखते रहने के बाद खुद से कहा अभी नहीं आई भोलू ने अपने कमरे की सफाई की बेतरतीब बिखरे सामान को एक तरफ लगाया फिर बिस्तर पर धुली हुई चादर बिछाई जैसे कोई मेहमान आने वाला हो फिर मन ही मन गुदगुदाते हुए भोलू ने बगल में रखी बाल्टी उठाई और नीली टंकी में से पानी निकाल के पास की चट्टान पे नहाने लगा आज भोलू ने रगड़ के नहाया दो बार तो सफेद वाले महंगे साबुन से मुंह धोया अपने टीन के बक्से में से प्रेस की हुई हल्की गुलाबी रंग की कमीज पहनी जो उसने दो महीने पहले ही सिलवाई थी उसपे गहरी नीली जींस दीवार में टंगे शीशे में कंगी करते वक्त वो अपने आप को बार बार निहारता रहा और गुनगुना रहा था चम चम चम के चूंदी बन जा रे थोड़ो मेरे संग नाच ले बन रे कल तक जो गीत कजरी की जबां पे था वो गीत बिना बताए आज भोलू की जबान पे सवार हो गया था जब किसी के गिराए हुए अल्फाज आपकी जबां बटोर लाए तो समझो कि आपका दिल भी उन सुरों में कहीं बंद गया है एकदम फिट फाट होने के बाद भोलू ने सफेद रंग की कैप पहनी और कैप पहन के एक बार शीशा फिर से निहारा और अपनी वही 40 लीटर वाली कैन खाली करके बैठ गया उस आवाज के इंतजार में जिससे कभी उसको डर लगा करता था तकरीबन एक घंटा इंतजार के बाद भोलू के कानों में कजरी की मीठी सुरीली आवाज सुनाई दीक छुप ना जाओ जी मन कराओ जी रे क्यों तरसावे हो मैंने शकल दिखाओ जी थारी सरारत सब जानू मैं मारे सपंगा ना मैं कहन लगी मारे हिवड़े मैं जागी धोकनी तू चंदा मैं थारी चांदनी मेरे दामन मैं बांधी खुशी मारे हिवड़े मैं जागी धोकनी तू चंदा में थारी चांदनी तो जैसे इसी पल का इंतजार था उसने झट अपना गानों की किताबों वाला बस्ता लटकाया खाली केन उठाई और पटरियों के उस पार चल दिया आवाज की उस पगडंडी पर 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन थ्री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 लेकिन भोलू का मन हंसने के बजाय बुझ गया था उसे तो यहां कजरी मिल गई थी और आज अच्छे से तैयार होके भोलू कजरी से फिर मिलने चला गया था अब आगे हवाएं कल ही की तरह गर्म थीं लेकिन उनकी तपिश आज भोलू के अंदर उठ रही उमंग के सामने फीकी पड़ रही थी कजरी की आवाज कैच करके भोलू के कानों का रेडार लगातार उससे निकटतम दूरी बताता रहा जब भोलू को लगा कि दुर्ग इतने पास आ गया है कि कजरी उसको साफ साफ देख सकती है तो भोलू अचानक लंगड़ा के चलने लगा वो बात अलग थी कि भोलू को कल आई मोच का दर्द आज ना मात्र को ही था कम वक्त कल जितना दर्द मोच के आ जाने के बाद नहीं हुआ था उससे ज्यादा तो यू लंगड़ा के चलने की एक्टिंग में होने लगा था लेकिन भोलू ने हिम्मत नहीं हारी वो चलता रहा दुर्ग काफी पास आ गया था और कजरी दिखी नहीं रही थी भोलू का मन और चाल दोनों उदास होने लगे क्या उसकी मेहनत यू ही बेकार चली जाएगी उसने मन ही मन सोचा नहीं नहीं वो ऐसा नहीं होने देगी कजरी कजरी भोलू ने आवाज में दर्द भी घोल लिया था कजरी नाम का शब्द दुर्ग से टकराकर चारों ओर गूंजने लगा कुछ देर बाद कजरी अपने जाने पहचाने अंदाज में हवा से लहराती हुई चुनरी थामे मे आई उसे देख के भोलू थोड़ा मुस्कुरा के बोला मुझे लगा कि तुम तो आज नहीं आई भोलू की मुस्कान भरी बात पे भी जब कजरी के भाव स्थिर ही रहे तो भोलू बड़ा दर्द है अब तो और बढ़ गया लंगड़ाते हुए की पहली सीढ़ी पे बैठ गया और अपना पैर सहलाने लगा शायद दया भाव में ही उसका हाल चाल पूछ ले चाहे पैर में दर्द हो कि पीठ में आज मत सोचना कि मैं पानी लेके चलूंगी तेरे साथ कहते हुए कजरी वही खंबे से टिक के बैठ गई पासा उल्टा पड़ा था फिर भी अरे नहीं नहीं कल तूने जितना किया वही क्या काम है जितना हो सके ले जाऊंगा खुद ही भोलू ने बड़ी बेचारगी में कहा पर कजरी घास के तिनके से अपने नाखून साफ करती रही थोड़ा पानी मिलेगा बहुत प्यास लगी है भोलू की इस बात पे कजरी ने एक पल उसको देखा और फिर अंदर चली गई जब मटकी लेके भोलू को थमाने लगी तो भोलू ने धीरे से कहा मेरा नाम भोलू है वो क्या कि बचपन में मेरा चेहरा बहुत ही भोला दिखता था ना बस तभी से मेरा नाम भोलू पड़ गया भोलू जितनी बातें करने की कोशिश करता कजरी उतनी ही खामोश रहती तुम यही रहती हो भोलू ने फिर पूछा पल्ली तरफ तीन कोस पे हमारा गांव है वहां के सारे कुएं सूख गए इसलिए मैं इधर आ जाती हूँ अपने नाखून साफ करते करते, करते कजरी ने जवाब दिया तो बाकी गांव वाले पानी पीने के लिए क्या करते हैं भोलू ने फिर पूछा तो कजरी कुछ सेकंड खामोशी में शून्य को तकती रही और बिना भोलू की तरफ देखे जवाब दिया गांव में बचाई कौन है दो चार घरों को छोड़ के सारे लोग चले गए और तेरे घर वाले क्यों इतना पूछ रहा है कि ब्याह करेगा हमारे से कजरी ने थोड़ा खींचते हुए जवाब दिया तो भोलू सक पका गया नहीं मैं तो यू ही तुम तो जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती हूँ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 दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट टू इस कहानी में अब तक आपने सुना भोलू कजरी से कैसे भी बातचीत हो सके इसलिए लंगड़ाने की एक्टिंग करता है और उसके पास पहुंच जाता है लेकिन फिर भी उसकी दाल नहीं गलती है बल्कि कजरी नाराज हो जाती है अब आगे दुर्ग के खंभों से टकरा के हवा साय साय की आवाज निकालती तो माहौल में खामोशी और गहरा जाती बोलू को यू गुमसुम देख के कजरी को महसूस हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से कह दिया शायद फिर उसने ही आराम से बात छेड़ी मेरे घर में कोई नहीं है मां तो बचपन में ही चल बसी थी और बाबा को दो साल पहले के सूखे ने मार दिया कजरी की आंखों में आंसू तो नहीं छलके थे लेकिन दर्द जरूर छलक आया था हवा फिर साए साए करने लगी थी सुन ली जो ढोरा अरज हमारी अब के बरस संग ले जा इतनी सी है जे सरत हमारी चंदा पे मारो बसेरा कितना दर्द बसा था कजरी की आवाज में अपनी आंखें बंद करके भोलू कजरी का गाना सुनता रहा सच में बहुत अच्छा गाती हो तुम कजरी का गाना खत्म होते ही भोलू बोल पड़ा मैं भी सुनाऊ कहके भोलू कजरी का मुंह ताकने लगा होले से मुस्कुरा के कजरी ने हा में सर हिलाया अपना किताबों वाला बस्ता उठाके के भोलू झट से सीढ़ियां चढ़के कजरी के सामने वाले खंबे के पास बैठ गया हाँ वो बात अलग है कि दो सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसको याद आया कि लंगड़ी चाल मेंटेन करनी है फिलहाल कजरी के पास बैठके के भोलू दर्द मेंटेन कर रहा था हल्दी प्याज गर्म करके लगाया था कजरी ने पूछा तो भोलू ने ना में सर हिला दिया और अपने बस्ते में से प्यार के रोमांटिक फिल्म गीत वाली किताब निकाल ली पेज उसने कल ही मोड़ दिया था सो गाना ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने सुरीले सपने। कजरी को निहारता भोलू अपने हाथ हिला हिला के गाता हर कजरी हंसती रहती कजरी की जिंदगी में यह पहला मौका था जब किसी ने उसके लिए कुछ गाया था भोलू के गाने अच्छे लग रहे थे कजरी को काफी देर तक दोनों बैठे जैसे अंताक्षरी खेलते रहे आज खाने के लिए न कजरी ने उससे पूछा और न ही भोलू ने मना किया रोटियां गुड़ पुदीने की चटनी दोनों ने मिलके खाई फिर कजरी ने कुएं से पानी खींचा वो अपना एक पैर कुएं की मुंडेर पर जमा के बाल्टी को खींचने लगी कजरी के हाथ रस्सी पर इतने रिदम से पड़ते कि हाथ की चूड़ियां और कुएं की घिरनी मिल एक म्यूजिकल बीट बजा रहे थी जब कैन आदि भर गई तो भोलू ने कजरी को रोका बस रहने दो मैं इतना ही ले जा पाऊंगा कजरी ने उसको एक नजर देखा केन का ढक्कन लगाया और फिर अपने दोनों खाली मटके भरके एक के ऊपर एक उनको अपने सर पे रख लिए। भोलू के चेहरे पे एक मुस्कान दौड़ गई चल अपनी केन उठा ले दो मटके और इतनी कैन अब कल नहीं आना पड़ेगा तुझे अपने सर पर मटके रखे कजरी आगे आगे और कंधे पे केन रखे भोलू उसके पीछे पीछे दोनों चले जा रहे थे सर पे मटके रख के भी कितने आराम से कजरी गाती रही जबकि भोलू का तो बुरा हाल हो गया था सच कितनी ताकत होती है लड़कियों में 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स नीले मिश्रा सीजन थ्री दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डाल करके सुन सकते हैं पांच सौ दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट टू इस कहानी में अब तक आपने सुना आखिरकार कजरी से भोलू की दोस्ती हो ही गई और आज उन्होंने साथ साथ खाना भी खाया गाने भी गाए और फिर कजरी पानी के मटके को सर पे रख के उसको स्टेशन तक छोड़ने आई भोलू आज बहुत खुश था अब आगे आज बिना कहे ही कजरी सीधा नीली टंकी की ओर चल दी ये देख के भोलू के चेहरे पर थोड़ा घबराहट घोलाई पर अब कुछ नहीं हो सकता था अब तक कजरी ने दोनों मटके सर से उतार के नीचे रख दिए थे और नीली टंकी का ढक्कन खोलने और उसमें लबालब भरा पानी देखने के बाद कजरी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था धोखा शायद यही एक बात है जो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं इतना पानी तो था फिर कजरी ने तेज आवाज में भोलू को घूरा अपनी फूलती सांसों को कंट्रोल करके भोलू ने बड़े आराम से जवाब दिया अरे गुस्सा मतो कजरी पानी तो था लेकिन पीने के काम का नहीं था मतलब कजरी अभी भी गुस्से में थी भोलू लंगड़ाता हुआ उसके नजदीक आया और बोला दरअसल वो सुबह ढक्कन ढकना भूल गया था वो कौए ने गंदा कर दिया था कहके भोलू चुप खड़ा हो गया कौए वाली बात सुन के कजरी का चेहरा कुछ शांत हुआ पानी कहां गिरना है तू रहने मैं कर लूंगा पानी पीने का मटका भीतर है बात को संभालते हुए भोलू ने एक मटका उठाया और लंगड़ाते हुए अंदर चला गया अभी भोलू कमरे के कोने में बनी अपनी रसोई वाली जगह पर रखे बड़े से मटके में पानी उड़ेल ही रहा था कि पीछे से दरवाजे के पास कजरी आके खड़ी हो गई अरे तू क्यों लाई भोलू ने झट से मटका कजरी के हाथ से ले लिया और फिर रुक के बोला यहीं रहता हूं मैं कजरी ने कमरे को गौर से निहारा सामने की दीवार पे झड़े हुए पलस्तर पर चिपके हुए अखबार हाथ से ठोकी हुई बड़ी बड़ी कीलों पर टंगे कुछ कपड़े दूसरी दीवार पे हनुमान जी का दिल चीरते हुए खड़े रहने वाला पोस्टर लेई से चिपका था एक टीन का बक्सा नीचे बिछे बिस्तर पर साफ चादर भोलू इतने सलीके से रहता होगा ऐसी उम्मीद नहीं की थी कजरी ने बाहर क्यों खड़े हो अंदर आओ न बैठने का इशारा करते हुए भोलू ने पानी का एक गिलास भर के कजरी के हाथों में थमा दिया थोड़ा झिझकते हुए कजरी पानी का ग्लास था अंदर आ गई चाय पियोगी बोलू ने पूछा तो कजरी ने सर हिला के मना कर दिया इतनी गर्मी में कौन पिया चाय अरे मैं इलायची वाली ऐसी चाय बनाऊंगा कि सारी गर्मी भाग जाएगी कहके बोलू ने अपने केरोसिन वाले स्टोव में पंप से हवा भरनी शुरू कर दी जोश जोश में हवा कुछ ज्यादा ही भर गई थी जैसे ही तीली जला के स्टोव जलाने की कोशिश की तो तेल की धार सीधे भोलू की आंख में आ गई हट पीछे भज गया नहीं तो पूरा मुंह जल जाता अभी इतनी हवा भर दी घाम कह के कजरी ने स्टोव के कोने में लगी छोटी सी चाबी घुमा के थोड़ी हवा कम की और स्टोव जलाके भोलू को दे दिया कजरी का यही स्वभाव तो भोलू पे जादू कर गया था भोलू ने चाय बनाई और कनस्तर में से आटे गुड़ के बने लड्डू निकाल कजरी को दे दिए इस तरह भोलू को काम करते देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था 92.7 पर आप सुन रहे हैं यादों का बॉक्स मिश्रा सीजन थ्री। दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डालकर के सुन सकते हैं 505 6677 -667. पांच दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट टू इस कहानी में अब तक आपने सुना स्टेशन पे टंकी पानी से भरी देख के कजरी को गुस्सा आ गया था और भोलू की चोरी पकड़ी गई थी लेकिन फिर भी उसने बात संभाल ली और कजरी को मना लिया भोलू ने अपने रहने के इंतजाम को कितने करीने से संभाला था उसके लिए चाय बनाते भोलू को देख के कजरी को बहुत अच्छा लगा था उसकी जिंदगी में यह पहला मौका था जब किसी ने कजरी के लिए चाय बनाई हो अब आगे एक परिवार की कमी कजरी को हमेशा खलती थी दूर दूर तक फैले इस बीहड़ वीराने से भी बहुत बड़ा वीराना कजरी के भीतर था जिसको अब तक किसी ने नहीं देखा था बचपन से ही अपने आसपास के माहौल में उसने औरतों को दूसरी निगाह से घूरने वाली नजरें ही देखी थी लेकिन भोलू की नजर वैसी नहीं थी थोड़ी देर तक बैठने के बाद कजरी चली गई पटरियों तक छोड़ने भी आया था भोलू उसको मारे को नहीं लगता कि तुझको हल्दी प्याज चढ़ाने की जरूरत है इतना कहकर कजरी मुस्कुराई और चली गई कजरी के अपने घर में आने और दोस्ती हो जाने की खुशी में वो भूल ही गया था कि उसको लंगड़ी चाल वाला ड्रामा चालू रखना है भोलू पहले तो डर गया लेकिन जब कजरी को हंसते देखा तो मुस्कुरा के अपना सर खुजाता रहा अब तो रोज कजरी के आते ही भोलू दुर्गा जाता और तब तक रहता जब तक ढलते सूरज की लाल रोशनी में कजरी अपने रेवड़ को लेकर चली न जाती कोई मन का साथी मिल जाए तो बिहार का सफर भी आसान लगने लगता है भोलू को लगता था कि वो सारी जिंदगी इसी तरह काट दे पर कहीं उसकी अर्जी कबूल हो गई और उसका ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा ये सोच के ही वो डरने लगता था एक दिन भोलू को गानों वाली किताब पढ़ते देख के कजरी ने धीरे से कहा था तो मुझे पढ़ना सिखाएगा मेरा बहुत मन था स्कूल जाने का पर बापू ने जाने नहीं दिया जैसे किसी छोटे से बच्चे के दिल से निकली हो यह बात मैं कल अनूपगढ़ जा रहा हूँ बड़े बाबू ने बुलाया को किताब दिखाते हुए दबे हुए समाज में पढ़ने का सपना देखना भी लड़की के लिए कितनी बड़ी खुशी हो सकती है ये तो कजरी का दिल ही जानता था अगले दिन मालगाड़ी पे बैठ के भोलू उस बेनाम स्टेशन से अनूपगढ़ को चल दिया सबसे पहले बाजार से उसने छोटा आ बड़ा आ और एबीसीडी वाली किताबें खरीदी फिर अपने घर के खाने पीने का कुछ सामान खरीदा सामने एक दुकान पर टंगी चुनरियों को देख के उसको कजरी की कई जगह से सिली पुरानी चुनरी याद हो आई पैसे कम ही बचे थे फिर भी सस्ती सी गुलाबी रंग की एक चुनरी भोलू ने खरीद ली बाजार का काम निपटा के भोलू अनूपगढ़ स्टेशन की ओर हो लिया बड़े बाबू ने याद किया था कितना डरा हुआ था वो कहीं उसका ट्रांसफर हो गया तो भोलू भगवान से मन की मुराद मांगता रहा अपने और खलासी दोस्तों से मिलने के बाद भोलू साहब के कमरे में पहुंचा उस वक्त वो कुछ कागज देखने में व्यस्त थे साहब जी आपने बुलाया था भोलू ने डरते हुए कहा भोलू बैठ जाओ मुझे पता है जहां तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है वो जगह एकदम बीहड़ है दिक्कत तो है हमने तुम्हारी तो अर्जी पर ध्यान भी दिया पर इस वक्त और कोई है नहीं जिसकी बदली कर सकें तुम कुछ महीना और रह जाओ साहब ने कहा तो भोलू के चेहरे पे जो डर था वो मुस्कान में तब्दील हो गया अरे साहब कोई नहीं अब मुझे वहां अच्छा लगने लगा है भोलू ने कहा तो साहब उसको टिक टिकटकी बांधे देखते रह गए साहब जी मैं अर्जी लिखे देता हूं मेरी ड्यूटी वहीं रखी जाए इतना कहके भोलू साहब के कमरे से चला गया शायद उसे एक शाम जब चिड़िया अपने घोंसलों को लौट रही थीं और कजरी अपनी भेड़ों के गले में पड़ी घंटियों की आवाज के साथ गाते हुए अपने गांव लौट रही थी उस शाम भोलू कजरी के लिए कुछ अक्षर सीने से चिपकाए लौट गया था उस बीहड़ बेनाम स्टेशन की ओर बस इतनी सी थी ये कहानी